लगभग पंद्रह दिन पहले की बात है आर्ट स्कूल के सामने काफी भीड़ लगी हुई थी वहाँ काफी बच्चे और यूएन के पेरेंट्स इस वक्त मौजूद थे ये सभी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आए हुए थे बच्चों के चेहरे पर भी एक अलग ही तरह की खुशी देखने को मिल रही थी क्योंकि उन्हें अपने फेवरेट आर्ट को सीखने का मौका मिल रहा था इस आर्ट स्कूल में म्यूजिक पेंटिंग सिंगिंग डांसिंग आदि सबको सिखाया जाता था सुबह के तकरीबन आठ बज रहे थे तभी एक व्हाइट कलर की निशान कार आकर इस स्कूल के सामने आकर रुकी और इस कार में से एक औरत बाहर निकल आई उसने अपने गले में पीले रंग का फूल बना स्कार्फ डाल रखा था साथ ही उसने अपने आँखों पर काले रंग का काफी बड़े फ्रेम का चश्मा पहन रखा था जिससे इस औरत का पूरा चेहरा नहीं दिख रहा था और ना ही इसकी सही उम्र पता चल पा रही थी इस औरत ने अपनी कार की पिछली सीट पर रखा हुआ एक ड्राइंग बोर्ड निकाला और उसके साथ ही एक खड़ी होकर पेंटिंग बना रही हो उसने पेंसिल लेकर इस ड्राॅंग पेपर पर कुछ करने का नाटक करने लगी तभी वहा विजय सेंगर की नौ साल की बेटी जिसका नाम अन्वेशा था वो एक बैग टांगे हुए इधर की तरफ आती हुई दिखाई दी जैसे अन्वेशा इस औरत के बगल से निकल रही थी उसने तुरंत ही अन्वेशा को बुलाते हुए कहा hey बेटा, थोड़ा मेरी हेल्प करेंगी पेंटिंग मुझे समझ नहीं आ रही है वैसे तो अन्वेषा बाहर किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी लेकिन यहाँ पेंटिंग देखकर वो रुक गई ये मैंने बना तो लिया है लेकिन लास्ट पार्ट में समझ नहीं आ रहा था की मैं क्या कलर करू प्लीज थोड़ा बता दो वरना मेरी टीचर बहुत सुनाएगी उस औरत ने अन्वेशा की तरफ देखते हुए कहा टीचर आंटी आपकी भी टीचर है अन्वेशा ने सवाल किया अरे हाँ वो मैं भी पेंटिंग सीख रही हूँ यही अंदर एडल्ट का भी ट्रेनिंग स्कूल है आप ना तो यहाँ अच्छा? पर कोई डार्क कलर कर दो बट ब्लैक या ब्राउन कलर मत करना अगर मुझे करना होता तो मैं इसमें पर्पल कलर करूंगी हम्म थैंक यू मैं पर्पल ही कर देती हूँ उस औरत ने जवाब दिया अच्छा तुम जल्दी आओ वना क्लास में लेट हो जाओगी चलो बाय हम्म सिर हिलाते हुए कहा और फिर वो आगे बढ़ गई थोड़ा आगे जाने के बाद अन्वेशा ने पीछे मुड़कर औरत की तरफ देखा और बोल पड़े आंटी आपका स्कार्फ बहुत सुंदर है ओ थैंक यू नाउ गो फास्ट हे हे उस औरत ने जवाब दिया इसके बाद अगले दिन भी वो और ठीक उसी समय स्कूल के बाहर पेंटिंग बनाते हुए दिखाई पड़ी और फिर आज अन्वेषा खुद ही उसके पास पहुंच गई और पेंटिंग में मदद करने लगी धीरे धीरे अन्वेशा और इस औरत की दोस्ती होने लगी इस औरत ने अन्वेषा से यह भी कह दिया था कि अपनी इस दोस्ती के बारे में वो किसी को ना बताए वरना उन दोनों की स्कूल टीचर उन्हें डांटेंगी अन्वेशा ने भी अपनी इस नई दोस्त की बात पर यकीन कर लिया और उसने किसी को अपनी इस दोस्त के बारे में नहीं बताया लेकिन वो उसके पीले रंग के स्कॉफ को अपने ड्राॅइंग बोर्ड पर जरूर उकेरने लगी थी अब आते हैं प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर एक छोटे से रूम में जिसमें अभी कंस्ट्रक्शन का काम होना बाकी है उसमें एक लड़की को रखा गया था ये लड़की कोई और नहीं बल्कि विजय सेंगर की बेटी अन्वेशा थी वो यहाँ कमरे में बैठी ड्राइंग बना रही थी इस वक्त उसने ड्राइंग में एक पीले वाली एक औरत को बनाया था और उस औरत के बगल में एक छोटी सी लड़की भी नजर आ रही थी जो शायद अन्वेशा ने खुद अपना फिगर बनाया हुआ था इस वक्त अन्वेशा की आंखे लाल हुई पड़ी थी ऐसा लग रहा था की वो काफी देर से रो रही थी वो ड्राॅइंग बोर्ड पर बेमन के पेंटिंग कर रही थी कि अचानक से उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और एक औरत अपने हाथ में प्लास्टिक का एक बैग लिएट और ये आपकी फेवरेट न्यूडल्स उस औरत ने अन्वेशा के सामने ये सारी चीजें निकाल कर रखते हुए कहा ये औरत कोई और नहीं बल्कि मीनाक्षी की मेड सुनीता थी नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे घर जाना है बस अन्वेशा ने अपने सामने रखा हुआ चिप्स और न्यूडल का पैकेट उठा फर्श पर फेंक दिया और फिर रोते हुए बोली प्लीज आंटी मुझे घर जाने दो मुझे मम्मा पास जाना है प्लीज अरे बेटा बताया ना मम्मा और पापा किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं बस दो दिन में आ जाएंगे सुनीता ने के गालों को सहलाते हुए कहा अच्छा लो चलो क्या खाना है बताओ मुझे मैं आपके लिए बना दो नहीं मुझे कुछ नहीं खाना मुझे बस अपने घर जाना है मम्मा के पास जाना है इतना कहते हुए अन्वेशा वहां से उठकर जोर से दरवाजे की तरफ भागी उसके पीछे पीछे सुनीता भी दौड़ पड़ी अभी अन्वेषा दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि अचानक से उसके आगे तकरीबन छह फीट का एक जवान आकर खड़ा हो गया और अन्वेशा उसके पैरों को पकड़कर रोने लग गई इस आदमी को देखकर मेड सुनीता के चेहरे का रंग उड़ गया वो हैरान होकर इसकी तरफ देख रही थी लेकिन फिर इस आदमी ने सुनीता को अपने हाथ से इशारा करते हुए चुप रहने के लिए कहा यह आदमी कोई और नहीं बल्कि विक्रांत सक्सेना था उसके ठीक बगल में जतिन भी अब तक बंदूक तानकर खड़ा हो चुका था जब अन्वेषा अपना सिर उठाकर विक्रांत का चेहरा देखा तो वो बिल्कुल उठी। उसने हम पुलिस ऑफिसर ने कहा और उसकी ये बात सुनीता सुनकर तो सुनीता के चेहरे का रंग उड़ गया वो घबरा कर विक्रांत की तरफ देखने लगी अब बुढ़िया रोहन का है जल्दी बता जतिन ने उसके सामने बंदूक तानते हुए कहा मुझे नहीं पता मैं नहीं जानती सुनीता ने घबराते हुए ज्यादा होशियारी नहीं चुपचाप बताओ रोहन कहाँ छुपा रखा है विक्रांत ने कहा अंकल मुझे घर जाना है घर ले चलो ना मुझे प्लीज अभी भी अन्वेशा रोई जा रही थी जिससे विक्रांत और जतिन को सुनीता से बात करने में दिक्कत हो रही थी एक मिनट चुप रहो बेटा हम ले जाएंगे तुम्हें घर विक्रांत ने थोड़ी तेज आवाज में कहा जिससे अन्वेषा और ज्यादा डर गई और वो जोर जोर से रोने लगी उधर जतिन ने अब जाकर सुनीता के माथे पर गन्द सटा दिया जल्दी बताओ रोहन ने की कहा छुपा कर रखा है वह गोली मार दूंगा बोल जल्दी साहब आप लोग क्या बात कर रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे तो बस इस बच्चे का ध्यान रखने के लिए कहा गया था बाकी ये सब क्या चल रहा है मुझे कुछ नहीं पता सुनीता ने लगभग रोते हुए कहा अच्छा अभी पता चल जायेगा तुम्हे सब विक्रांत ने उसे धमकाते हुए कहा और फिर उसने जतिन को इस फ्लैट की तलाशी लेने का इशारा किया ये फ्लैट सत्रवी मंजिल पर था और अभी इसमें फर्निशिंग का काम पूरा भी नहीं हुआ था ऊपर से जिस कमरे में अन्वेषा को रखा गया था उसमे कोई खिड़की वगैरा भी नहीं थी ऐसे में अगर वो इस कमरे में रोती भी है तो बाहर किसी को कुछ भी पता नहीं चलने वाला था ऐसा लग रहा था कि इस फ्लैट को खास तौर पर किडनैपिंग के लिए ही तैयार करवाया गया था जतिन यहां से घूमते हुए बाकी के कमरों की तलाशी लेने लग गया लेकिन उसे कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था ऊपर से घर पूरा खाली पड़ा हुआ था तुम लग रहा है तब तक नहीं बोलोगी जब तक तुम्हें जेल में ले जाकर कूटेंगे नहीं जल्दी बोलो कहाँ है रोहन जतीन बेहद गुस्से में कहा अब तक उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था विक्रांत ने अन्वेशा को साइड में खड़ा किया और फिर यहाँ टहलते हुए इस पूरे फ्लैट का निरीक्षण करने लग गया वो बड़े ध्यान से एक एक कमरे को देख रहा था यहाँ पर सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था और सिर्फ जरूरत के ही सामान यहाँ नजर आ रहे थे किसी भी कमरे में फर्नीचर वगैरह भी नहीं था यहाँ तक किचन में भी सिर्फ दो चार बर्तन और गैस सिलेंडर पड़ा हुआ था सब कुछ टेम्परेरी ही लग रहा था विक्रांत काफी देर तक इधर उधर घूमता रहा फिर अचानक उसके दिमाग में कुछ आया उसने यहाँ पर एक चीज नोटिस किया पूरे फ्लैट में कहीं पर भी किसी आदमी के होने का कोई सबूत नहीं मिला यानी कि यहाँ पर कोई भी आदमियों का सामान जैसे कि कपड़े जूते आदि कुछ भी नहीं था इसका मतलब यहाँ रोहन नेगी नहीं है उसे कहीं और छुपाया गया है। लेकिन कहा, कहा छुपा हो सकता है वो